जैसे बुढ़ापा हो मालूम होता हो हमारे कहने का अभिस्त यह है कि दाल खुद उगते हैं लेकिन उस तरह से उनको बनाना पड़ता है पसीना खुद निकलता है साबुन से उसको धोना पड़ता है तो जो लोग विकार के निवारण के लिए साधन और अभ्यास की आवश्यकता नहीं समझते हैं वो जीवन के एक पहलू से अपनी आप बंद कर लेते हैं बुखार अपने आप आ जाता है तो बुलाना पड़ता है लेकिन दया करनी पड़ती है तो मन में भी कई तरह से बुखार अपने आप आ जाते हैं जैसे शरीर में बुखार आता है जुकाम होता है शरीर में वैसे ही मन में भी कई तरह से बुखार आते हैं और उनके निवारण के लिए पौष भी करने पड़ते हैं तो ये माया भी जीवन में स्वाभावित आते हो माया हल तपथ दम तो इनके निवारण के लिए सत्य की आवश्यकता होती है सत्य बोलना जो है वो परम धर्म है क्योंकि जो सत्य बोलेगा उसके मन में सत्य जानने की इच्छा का उदय होगा और सत्य जानने की इच्छा का उदय होगा तो सत्य जानने का साधन करेगा प्रयत्न करेगा जिज्ञासा होने पर जानकार से वो जानने की कोशिश करेगा और जब जानने की कोशिश करेगा तो जान जाएगा तो जीवन में सत्य से प्रेम होना सत्य ब्रह्म के अनुभव का पहला सोपान है अब कहो अरे जी हम तो ब्रह्म को जान जानना चाहते हैं सत्य क्या कुछ रही इसमें बात क्या होती है बोले हमको पैसा चुछ चुछ चाहिए चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से है? जो आदमी सत्य से प्रेम नहीं करेगा वो यही कहेगा ना कि हमको तो पैसा चाहिए चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से हमको तो भोग चाहिए चाहे बेईमानी से चाहे ईमानदारी से अब आप सोच लो कि आपके मन में सत्य से कितना प्रेम है अब हम क्या बता और यदि सत्य से सच्चा प्रेम नहीं है तो आप परम सत्य को जानने के लिए कितने उत्सुक हो आप जान के करेंगे क्या जब आपको तो सत्य की जरूरत ही नहीं है सत्य को आप धर्म ही नहीं समझते तो सत्य भाषण पर आपने बहुत सारे व्याख्यान सुने होंगे सत्या न प्रमदित न प्रमदित सत्य से प्रमाद मत करो धर्म से प्रमाद मत करो स्वाध्यायान न प्रमदित स्वाध्याय से प्रमाद मत करो वेद में एक मंत्र आता है जो वही अमृतम अभिवदति समूलम वही परिपुष्य वो जड़ के साथ फूस जाता है जो झूठ बोलता है क्योंकि उसके मन में सत्यता पर प्रताप न होने से अपने प्रति वो अन्याय कर रहा है आप इस बात को तो ध्यान में देखना कभी कभी आपको सोचने विचारने का मौका मिले आप सत्य को बहुत महत्व देते हैं कैसे आप अपनी पत्नी से चाहते हैं कि हमसे सच बोले अपने पुत्र से चाहते हैं कि सच बोले पति से चाहते हैं कि सच बोले माँ बाप से चाहते हैं कि सच बोले पड़ोसी से चाहते हैं कि सच बोले गांव से चाहते हैं कि सच बोले हैं? आप किसी का झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं ये तो आपकी अंतरात्मा है कि नहीं है आपकी अंतरात्मा की मांग ये है कि दुनिया में आपसे सच सच बोले तो आप अपनी अंतरात्मा पर उस समय फुल्हाड़ा चलाते हैं जिस समय आप खुद झूठ बोलते हैं मान सत्य के प्रति महत्व बुद्धि आपके मन में है कि नहीं है पति झूठ न बोले पति झूठ न बोले बेटा झूठ न बोले बेटी झूठ न बोले बहुत झूठ न बोले, बोले। आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मैं हाँ, तो आपकी लड़की एक दिन आपके आके झूठ बोल जाए बेसो समा कर आपका बेटा झूठ बोले आपकी माँ बाप झूठ बोले मतलब यह है कि झूठ के प्रति आपके मन में स्वाभाविक अनादर का भाव है तो जब आप खुद झूठ बोलने लगेंगे तो वो अनादर आपका अपने प्रति भी हो जाएगा है ना तब आप अपने को हीन समझने लगेंगे और जब आप अपने को हीन समझने लगेंगे तो सबसे बड़ा अन्याय आप अपने साथ करेंगे जो नहीं आपको मिलेगी दुख आपको होगा गुलामी आपको होगी और फिर आप कहेंगे कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सवाल होगा कि क्या सचमुच तो हम सबके जानना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा की मांग को अपनी आत्मा के स्वभाव को झूठ बोलकर आपने करा दिया अन्याय किया अब हमको तो ब्रह्म तो का निरूपण करना है आपको है न आपको सत्य बोलने का तो कोई जब वो हाई स्कूल होता तो उसमें सबसे बोलने पर हम भाषण करते हैं ऐसे ऐसे चुटकुले मालूम है कि आप सुन के नारा कौन सप्ती महिमा में झूठ बोलने में जो दोष है उसके बच्चन में हमने बहुत पढ़े हैं बहुत सुनाए हैं सुने हैं सुनाए हैं अच्छा दूसरे को तकलीफ पहुंचा के आप अपने को तकलीफ पहुंचाता हूँ दूसरे का धन चुरा के अपने को शुर बनाता हूँ जिस समय आप ये समझते हैं कि हमारा सुख हमारे अंदर नहीं है हमको ये चीज मिलेगी तब हम सुखी होंगे ये भोग मिलेगा तब हम सुखी होंगे ये आदमी मिलेगा होंगे उस समय आप क्या कहते होते हैं उस समय आप क्या करते होते हैं उस समय आप ये कहते होते हैं कि मैं दुखी हूँ मेरे अंदर सुख का अभाव है जब ये आदमी मिलेगा जब ये भोग मिलेगा जब ये वस्तु मिलेगी जब ये क्रिया करने को मिलेगी तब हम खुशी होंगे आप अपनी आत्मा के साथ न्याय करते होंगे आपका आत्मा सहज सि दुनिया की किसी चीज के बिना आप रह सकते हैं, किसी आदमी के बिना रह सकते हैं किसी भोग के बिना रह सकते हैं, किसी क्रिया के बिना रह सकते हैं। आपने अपनी स्वतंत्रता पर अपने हाथ से कुल्हाड़ा मारा जब आपने अपने को तो पराधीन कर दिया अपने तो गुलाम बना दिया यही तो वेदांत ही कहते हैं कि ब्रह्म हो के अपने को गुलाम बनाते हो तो बोले ये सब चर्चा वेदांत की चर्चा करना ये सब बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ जो यम का प्रसंग है ना झूठ न बोलना दूसरे को तकलीफ न पहुंचाना दूसरे का माल न हड़पना अनुचित रीति से ब्रह्मचर्य का भंग न करना और बिना जरूरत के अपने पास बहुत सी चीजें इकट्ठा अच्छा न करना उन पांच बातों को बोलते हैं यम है जो लिखते हैं वो लिख लें जो जानते हैं वो याद कर लें है न और जो दिल में बैठाना चाहते हैं बैठा लें धूप नहीं बोलना एक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना दो किसी का माल नहीं हड़पना तीन अनुचित रीति से ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना चार और बिना जरूरत का माल इकट्ठा अच्छा नहीं करना ये पांच इनका नाम है यम। अगर ये आप पांचों आपके पास हैं तो जमराज आपकी मुट्ठी में है हाँ ये यम अगर आपके पास है तो यमराज आपकी मुट्ठी में है ना आपको नरक में जाना पड़ेगा ना आपको पुनर्जन्म में जाना पड़ेगा ये पांचों को अपनाओ तो, बोले कि एक की एक तरह जीत बोलने की आदत पड़ गई है जब बोले जब सीधा ही बोले एक परिवार में हमने देखा हो जाके हमको तो बहुत रहना पड़ता था तो सीधी बात ही कोई नहीं करता था सब व्यंग बोल के कटाक्ष बोल के आपस में एक दूसरे पति बोले पत्नी से तो कुछ कटाक्ष करते हुए और पत्नी बोले पति से तो कुछ कटाक्ष करते हुए हैं? माज सब सबसे ऊपर चोट ही करते रहते थे, थे दिन भर तो घर में शांति कहा से रहे चैन कहाँ से रहे सरलता से बात करनी चाहिए सीधे सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए है।, है ये तीर क्या मारना बाढ़ की चोट मरहम पट्टी से मिट जाती है हाँ। सांप का जहर उतर जाता है पर तो बहू है सांपिल और बाढ़ की बहू है बाणी है नोट इसकी चोट नहीं दूर होते, होती और वही चक्कर में घोल के मीठा हाँ। बोलो तकलीफ लगता है आदत से बोले महाराज आदत बिगड़ गई तो आदत बिगड़ गई है तो करने से से करवा नहीं बोलेंगे दिल से करवा नहीं बोलेंगे आदमी सुन लो अनजान आदमी से करवा नहीं बोलेंगे बोलते हमको एक महात्मा ने बताया था कि अगर अपना दुश्मन मिल जाए सामने और उसको तो हाथ जोड़ के पहले और मुस्कुरा के बात करो तो आधी जीत तुम्हारी हो गई दुश्मन आधा हार गया अच्छा और आज अगर वो तुम्हारे घर में आ जाए तो अपने से उसको ऊंचे बैठाओ और अपने से अच्छा खिलाओ और अपने से बड़ा मानकर उससे बात करो तो वो पूरा दुश्मन तुमसे पूरा का पूरा हार गया पूरा का पूरा हार गया हो है ना? किसी को बहस में हरा देना या कहना आज बच्चे को थोक खोक खोक खिलाया है, है न तो आज तुमने सुनाया कल वो सुना तो बारी आज तुम्हारी बारी है कल इसकी आएगी जाएगी वो तो नौ तुम्हारे पास आने वाला है तो मैं कई बात देखी है हमको पहले पहल सन्यासी के दर्शन की जो याद है ना वो तो जब मैं आठ वर्ष का था हूँ जब याद है परम जगन्नाथपुरी जी महाराज हमारे घर पे आते थे तो उसके पहले की तो याद नहीं है पर उनकी याद है तो समझो कि 50 50 पचास, पचास वर्ष हो गया साधियों का दर्शन करते तो हमको ये बात जो निंदा तुम दूसरे की करोगे जो कलंक तुम दूसरे के ऊपर लगाओगे वही निंदा और वही कलंक तुम तो लगेगा ये बात मैंने पचास जगह देखी है और तुम सुखी की जितनी चोरी करोगे हिसाब लगा के कम से कम ब्याज के सहित तो उतनी चोरी तुम्हारी भी हो जाएगी तो हम बताते हैं दूसरा हुआ बताते हैं हम नाम हमें नाम मालूम है हमें घटना मालूम है दो रुपया इधर से आता है उधर जाता है कौन मुठ्ठी में बांध के जाता है कि कौन मुठी बांध के रखता है दूसरे के हाथ तो लगता है ना तो चार बात ध्यान में रखने के एक तो पैसे के बारे में दूसरे का हक मारा न जाए और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके दूसरों को भूखा न रखें पैसे के बारे में दो बात और ब्रह्मचर्य के बारे में जितना वैध है जितना विहित है पति पत्नी का समागम उससे आगे न जाए उससे आगे न बढ़ाएं। दो बात है और किसी को अपने से जानबूझ के तकलीफ न पड़ता कर्म से वाणी से इशारे से परोक्ष में अपरोक्ष में और सत्य बोलना धर्म नहीं है आपको फिर दोहराट बताते हैं सत्य बोलना धर्म नहीं है भूख न बोलना धर्म है इसको आप आप इसका फर्क समझ लें ये नहीं कि आप एकांत में कमरे में पति पत्नी रहे है और बाहर निकले तो पड़ोसी क्या कर रहे थे है ना तो आप बता दें कि ये काम तुम्हें पति पत्नी क्या कर रहे थे उसका विवरण दें कि हम सच बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है है ना? तो आपकी तिजोरी में कितना रुपया है ये किसी को पूछने पर सच तो बोलकर बताने की जरूरत नहीं है परन्तु तो झूठ मत बोलिए। उस तो बात को हसके भी टाल सकते हैं दूसरी चर्चा कर सकते है उसको सभ्य रीति से भी कोई बात उस दंग में कर सकते हैं आ, ये यम की बात है इसका सबसे बढ़िया आधार क्या है अब देखो आपको तो, ये जम अपने जीवन में आवे तो इसका आपका सबसे बढ़िया आधार क्या है तो देखो एक तो श्रेणी तो होती है ना मनुष्यों की आप उसको ताको मत ये मत कहो कि दुनिया में बच्चे नहीं होते कि दुनिया में मूर्ख नहीं होते दुनिया में पागल नहीं होते दुनिया में अनपढ़ नहीं होते दुनिया में निर्बुद्धि नहीं होते ऐसा मत बोले ये भी दुनिया में रहते हैं और उनके जीवन में भी धर्म की आवश्यकता तो है सच वो भी बोले ये तो जरूरी है ना तकलीफ दूसरे तो वो न पहुंचाने ये भी तो जरूरी है ना तो वो भी चोरी चमारी न करेंगे तो जरूरी है ना तो आप यदि ये कहो कि सब ब्रह्म हो जाएं और फिर सच्चा यम उनके जीवन में आ जाए ये तो आप मनोरथ कर सकते हो होना तो सत्य नहीं है तो देखो किसी से ये कहते हैं कि तुम धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे बाई हो तो अगर अधर्म करोगे धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें पशु पक्षी आदि की जोलियों में जाना पड़ेगा तुम्हारे जीवन में दुख आएगा अधर्म से नरक में जाना पड़ता है और धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उत्तम कुल में जन्म होता है सुख मिलता है इस बात को आप काट के फेंको मत आ, हम सनातन धर्म के वख्या है अच्छा तो हमें आगे दुख न मिले दुर्गति न मिले नरक तो न मिले इस भय से और हमको स्वर्ग मिले सुख मिले इस लोभ से मनुष्य के जीवन में अधर्म का त्याग और धर्म की स्थापना आनी चाहिए और ये व्यवस्था भी रहनी चाहिए उसको जो लोग निकाल फेंकना चाहते हैं वो कोई समाज का भला नहीं करते हैं है। जब जिसको ब्रह्म ज्ञान न हो या ब्रह्म ज्ञान की इच्छा न हो उसके लिए झूठ रोकने का हिंसा रोकने का चोरी रोकने का है जहिचार रोकने का, का ये एक रीति अच्छी रीति नहीं है अच्छी रीति है क्यों क्या इसके देह से अलग है आत्मा और देख जाने पर भी रहती है और उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है कितनी बढ़िया बात है तो चलो व्याप की छोटी बात है अब देखो भक्तों के लिए ये बात देखो क्या बढ़िया है आप झूठ बोलोगे तो क्या आपका ईश्वर प्रसन्न होगा आप चोरी करोगे बे विचार करोगे हिंसा करोगे और मालिक ने जो चीज अपनी सारी प्रजा के लिए पैदा की है उसको तुम अपने बतत में बंद कर लोगे, तो क्या मालिक तुम्हारे ऊपर खुश होगा तो हमारा मालिक हमारा प्रियतम हमारा प्राणना हमारा हृदय हमारा सर्वस्व हमारा मालिक ईश्वर हमारे ऊपर नाराज न हो वो हमारे ऊपर खुश रहे इसके लिए हमें दुर्गुर छोड़ना चाहिए और सदगुण धारण करना चाहिए उसके सामने मैली साड़ी पहन के क्यों तो जाते हैं हाँ। अभी कल ही हमसे एक आदमी ने शिकायत की थी आपको तो क्या चुनाव है कि हम अपनी श्रीमती जी को तो क्या समझावे स्वामी जी वो घर में रहते हैं तो बाल बिखेरे रहते हैं गंदा कपड़ा पहनती हैं ए? और जब बाजार में जाते हैं तो वो बढ़िया साड़ी पहनते हैं और वो बाल बनाते हैं और वो कम कम चमकते हैं ए? हम घर में देख देख करके उनकी गंदगी को ग्लानी करते रहते हैं तो उनका सारा सौंदर्य क्या बाहर के लोगों के लिए है एक पति कलम के तो भाई तुम ईश्वर के सामने अगर सुंदर होकर न जाओगे सदगुणी होकर न जाओगे सदभाव से युक्त होकर के नहीं जाओगे है दुर्गा और दुर्गुण और दुर्गंध अपने शरीर में ले करके जाओगे उसके सामने तो क्या पति को प्रसन्न करने स्वामी को प्रसन्न करने का यही तरीका है तो देखो हमारे जीवन में सदगुण आवे इसका आधार क्या है तो धर्म भी इसका आधार है ना और ईश्वर का प्रेम ईश्वर की भक्ति भी इसका आधार है अब देखो तीसरी बात आपको सुनाते हैं हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं समाधि लगाना चाहते हैं सब एक भी है उसे कहता है समाधि लगाना चाहते हैं तो मन में भरी रहे वासना दुर्वासना और बैठे ध्यान लगाने कि तो जिस चीज की बासना है उसकी याद आएगी कि मन शांत होगा तो समाधि लगाने के लिए भी दुर्वासना का त्याग आवश्यक है अच्छा इस बात को छोड़ दो यदि किसी का मन मानवता की सेवा करने का हो बिल्कुल भौतिक दृष्टि तब जब यदि आप अपने जीवन में सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य और परिग्रह का धारण नहीं करोगे है ना गांधी जी क्यों तो सबसे बड़े नेता हो गए बुद्ध क्यों तो इतने बड़े महात्मा हो गए तो यदि सदवासना सदु सदाचार को धारण नहीं करोगे तो मानवता की भी कोई तो प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो मानवता की प्रतिष्ठा के लिए अपने लोक पर लोक को बनाने के लिए अपने ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए और है और सर्व रूप में ईश्वर है ना? उसके प्रति कहीं भी दुर्भाव न करने के लिए समाज लगाने के लिए सदगुण की आवश्यकता है सत्य हिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है अपने जीवन में तो अब आधार देखकर आपको तो क्या सुना रहे हैं हाँ। ग्राहक बारंबार हमारी दुकान पर आवे इसके लिए भी सदगुण की जरूरत है ने? और हम इस दुकानदार के पास आने तो हमको ये बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा माल दे इसके लिए ग्राहक में भी सदगुण होने की आवश्यकता है ग्राहक में सदगुण होगा तो दुकानदार देखते ही कहेगा भाई ये परेशान करने वाला आदमी नहीं है अच्छा आदमी है कीमत ठीक चुका देता है बहुत बहस सुबह ऐसा नहीं करता इसको ठीक मान लो मैंने व्यवहार में भी सदगुणों की आवश्यकता है तो आपको देखो व्यवहार ले कोई पति पत्नी आपस में है ना भोग करना चाहते है और मार मार के भोग करें गाली दे देकर भोग करें उनको भोग का आनंद आवेगा तो बिना सदगुण के अर्थ भी नहीं सुख देता बिना सदगुण के भोग भी सुख नहीं देता बिना सदगुण के मानवता की सेवा नहीं होती, बिना सदगुण के धर्म नहीं होता बिना सदगुण के ईश्वर प्रसन्न नहीं होता और बिना सदगुण के समाधि नहीं लगती। तो लगते सब तो, हुआ किस आधार पर हम अपने जीवन को सदगुणी बना रहे अच्छा ये बताओ क्या आप अपने अंदर दुर्गुण धारण करके प्रसन्न होते हो? पूरी होके आपके दिल के धड़कन नहीं बढ़ती है? है लड़ाई करके क्या आपको बेचैनी महसूस नहीं होती है तो अपनी प्रसन्नता के लिए भी आपको सदगुण धारण करना चाहिए वो तो बोले कि आप तो बहुत बेदांत है। सुनाते हैं तो अभी हम वेदांत के साथ पहुंचे नहीं ये बात करते करते बोला छोटी मोटी बातों के ना हम वेदांत नहीं हुआ करता वेदांत से जीवन की है ना जीवन का आखिरी मकसद आखिरी लक्ष्य है वेदांत मंजिल नहीं है मंजिले मकसूद है बोला धर्म मंजिल है मानवता की सेवा मंजिल है अंत की प्रसन्नता मंजिल है योग मंजिल है ईश्वर की प्रसन्नता मंजिल है और वेदांत जिस बच्चू का वर्णन करता है वो तो मंजिल है मकसूद है बोला ब्रह्म तो विज्ञात इंद्रिय ग्राम संयम मो यमित समोक्तनीयो मुहुर्मुह सर्दम ब्रह्मेटी विज्ञान आधार देते ये इसका ब्रह्म है अगर अग्रह के फलिकार जो भीतर है वही बाहर है जो बाहर है वही भीतर अच्छा तब आप परमात्मा सत्य की, की, की प्राप्ति के लिए समझ नहीं समझो अर्थ की प्राप्ति के लिए धोख की प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए लोक परलोक की प्राप्ति के लिए आप बाहर चल जाते हो जैसे आपके घर में अगर रोटी बनी है खाना है तो आप भीत मांगने चल जाते हैं दूसरे तरह के कि हमको रोटी दो ये बात आपके ध्यान में आ गई हुँ? यदि घर की रोटी से गुजर हो जाता है तो बाहर आप रोटी मांगने के लिए क्यों जाते हो? तो जब बाहर जाने से कोई विशेषता नहीं होती केवल तकलीफ जाने की तकलीफ हुई वासना की तकलीफ हुई मांगने की तकलीफ हुई अपने तो गरीब कंगाल बताने की तकलीफ हुई हाय हाय हमारे घर में रोटी नहीं है एक पैसा जब तक है तब तक क्यों दूसरे से, से मांगते हो तो ये तो हुई लोक की बात ना हम कहते हैं कि जब वही परमानंद जो समाधि में है वही परमानंद जो वहकुंठ में है वही परमानंद जो स्वर्ग में है, है? वही जब तुम्हारे हृदय में विद्यमान है तो भोग करने की कर्म करने की तकलीफ क्यों उठाते हैं बाहर की वस्तु प्राप्त करने से हमको आनंद होगा हमारे भीतर आनंद नहीं है ये कंगाली क्यों दिखाते हो तो सर्वध्रम में ती का अर्थ क्या हुआ है ना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल ये है कि यहां नहीं है वहां है ए? वो गलत है सरब्रम का यह असुआ जिसके बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि यहाँ नहीं है वहां है यहाँ नहीं है स्वर्ग में है यहाँ नहीं है अमेरिका में है बड़ा इसमें इस व्यक्ति में नहीं है सामने वाले में है तो स्त्री में नहीं स्त्री कहती है हम में नहीं है पुरुष में पुरुष कहता है में नहीं है स्त्री में है, बोले धीपर नहीं है चक्कर में है तो ना यही ना बोले ये तुम्हारा विज्ञान अधूरा है जो स्त्री में है जो पुरुष में है जो चक्कर में है जो धन में है जो अमेरिका में है जो स्वर्ग में है जो वैकुंठ में है जो नारायण में है जो समाधि में है वो कहाँ है जब तो वो पहले से ही तुम में ही मौजूद है तब तो वो तुम हो। तो तकलीफ उठाने की जरूरत कितनी सीधी साधी बात है इंद्रिय ग्राम संगम तो हो इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का गांव है वो, है ना? सात घर की बस्ती हो गई तो गांव हो गया कि नहीं हो गया? है। हमारे गांव में सात ही घर थे पहले ब्राह्मण है ना? सात जिस छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ है है ना और ईट की दीवार किसी की नहीं थी बोला किसी की दीवार में उस समय ईट नहीं लगी अब तो पक्के मकान है, है हाँ उस समय किसी के दीवार में ईट नहीं थी किसी के मकान के ऊपर छत नहीं थी सात घर का गांव था सातों घर ब्राह्मण थे तो सात घर हो गया तो गांव हो गया तो गांव का नाव था तो इस शरीर में दो आख दो कान है दो नाक है मुंह है त्वचा है हाथ है पाव है, है इसमें पानी दहाने का कनाला अलग है शौचालय अलग है, है। इसमें खाना पकाने की जगह अलग है बटलोई का मुंह अलग है कलसी अलग है देखो ये हाथ से तो कलसी है ना? ये नमत है सम्मत ईश्वर का बनाया हुआ सम्मत है तो, तो सब है इसमें और तो इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का गाँव है तो इसको शादी में किस आधार पर रखना तो ये हुआ कि भाई साबु में नहीं रखेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा साधु में नहीं रखेंगे तो श्रीमती भी रूक जाएंगे ये भी आधार है तो साबु में नहीं रखेंगे तो गाँव में बदनामी हो जाएगी तो कुछ भी ये सब आधार है जी है ना तो दोनों नहीं तो आधार ये रखो यह आधार रखो कि जो मुझमे है उससे अधिक और कहीं नहीं है ना तो संस्कृत के लिए जो अब है कोई तो तब है जो यहाँ है कोई तो वहाँ है जो ये है कोई तो वो है, है? किसी जाति में ज्यादा आनंद नहीं होता किसी परिवार में ज्यादा आनंद नहीं होता किसी इसके देवता में ज्यादा आनंद नहीं होता किसी मंत्र में ज्यादा आनंद नहीं होता मन मंत्र को आनंद बनाता है यहाँ और हृदय अपना बनाता है देवता को आनंद अपना हृदय बनाता है स्वर्ग वैकुंठ को तो आनंद बनाता है अपना हृदय ईश्वर का जो दिव्य राज्य है स्वर्ग राज्य है वो हमारे हृदय में भी है तो मैं से ज्यादा गुड़ में है मैं से ज्यादा तुम में है मैं से ज्यादा उसमें है मैं से ज्यादा वहाँ है, है। और मैं से ज्यादा अब से ज्यादा तब है ये सब साल छोड़ो सब जगह बिल्कुल एक रस अविनाशी संपूर्ण आनंद भरा हुआ है वासना का क्या काम है? जब वही चीज है ये प्यास गड़बड़ करती है वो है? एक महात्मा समझाते हैं कि दो सज्जन यात्रा कर रहे थे एक को लगी प्यास तो जब प्यास लग गई तो दूसरा पानी चाहिए मैंने कुआं कहाँ है? तो कुएं पर गए उन्हें रस्सी चाहिए बाल्टी चाहिए गिलास चाहिए तो गांव में गए वहां तो से ले आए ला के पानी पीछा आड़ी तरफ चाहिए दूस तरह से पूछा कि क्यों भाई हम तो तिरफ्त भ हम तो ऐसे ही तिरफ कहें आ, तो अब जिसको अतृप्ति है उसको गांव में जाना पड़ा बाल्टी लानी खाने पानी खींचना पड़ा पीना पड़ा तब वो उस अवस्था में पहुंचा इस अवस्था में जिसको प्यास नहीं थे है न तो असल में तृप्ति जो है वो आत्मा में सहज है आनंद सहज है रस सहज है है और कुछ खटपत करने के बाद तुम अपने को आनंद में अनुभव करो ये तो तुम्हारी आदत की बात है और बिना खटपत करके ही मजा में हाँ मजा में मगन रहो तो ये बात दूसरी है तो सर्वम ब्रह्मे विद्याल जो आत्मा है तो परमात्मा है अरे जो लोक है वही स्वर्गलोक है जो पाताल लोक है वही ब्रह्मलोक है एक ही वस्तु एक ही वस्तु सब में भरी हुई है फिर इंद्रियों को चंचल करने की कोई जरूरत नहीं है भोग के पराधीन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए त्याग से पड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है कहीं व्याकुलता की कोई आवश्यकता नहीं है बोले भाई आदत पड़ गई है क्या करे है आदत पड़ गई है आपने सुना होगा ना आदत से आदमी लाचार होता है एक चोर था उसको चोरी करने की आदत पड़ गई ना चोरी की रहा है तो साधु हो गया साधु हो गया तो जब रात को सब साधु सो जाए तो उनका कमंडल वहाँ उनका दंड वहाँ एक दिन लोगों ने पकड़ा बोले क्या करते है ये तो क्या करे भाई आदत से लाचार है चोरी तो छूट गई लेकिन तुम्बा फेरी नहीं छूटी बोरा हाँ इसका नाम तुम्बा फेरी है तो जब आदत जीवन में पड़ गई है तो करने से ही तो पड़ी है ना कि आदत कहीं सातवें आसमान से तपत पड़ी है।, है तो जो चीज करने से जो आदत पड़ गई है वो न करने से छूट जाएगी एक दिन दो दिन तकलीफ होगी देखो जिनको चाय पीने की आदत पड़ जाती है एक दिन न पिए तो फिर में दर्द होगा समय पर तो। हाँ दो दिन न पिए तो खोपड़ी थो भी थोड़ी है ना और दो तीन दिन चार दिन थोड़ी तकलीफ पाए के ईडा बंद कर दे तो फिर याद ही नहीं आवेगी हाँ, लोग अपील छोड़ देते हैं हमारा मई के कई लोगों को जानते हैं हम लोग गए थे गंगोत्री आपको तो क्या बताए गंगोत्री गए तो वहाँ तो ये हुआ कि भाई यदि यहां आए हैं तो सब कुछ न कुछ छोड़े किसी ने छोड़ा किसी ने कहा हम हिंसा छोड़ते हैं किसी ने कहा हम है ना जीव का स्वाद छोड़ते हैं ऐसे ऐसे करके सब लोगों ने भाई आए हैं तो एक बुर्गुड़ छोड़ तो के चला तो हमारे साथ एक से वृद्ध अभी जिंदा हैं मतलब उनकी उम्र छत्तीस एक बरसे है बाबू ज्योति हाँ राय साहब थे तो है नहीं वो भी साथ ही गए थे हमारे खाने पीने का सब बंदोबस्त करते हैं हम बंदोबस्त करके किसी को नहीं ले जाते हैं है ना? हाँ, जो जाता है तो हमको खिलाता है हमारा बंदोबस्त करता है हमको क्या होटल खुलना है बड़ी बनाई रोटी मिलती थी मतलब मस्ती से खाते थे सत्संग से बात करते थे कोई बंदोबस्त अपने तो नहीं करना क्या उन्होंने महाराज उस दिन भी जिस दिन ये छोड़ना ना उस दिन भी सिगरेट फेंकना सवेरे से शुरू किया जब बारह बजे उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी 12 बजे दिन के बाद सिगरेट नहीं तो 20-22 सिगरेट उन्होंने 12 बजे के पहले पी लिया और उन्होंने बताया कि 50 बरस से हमारी सिगरेट पीने की आदत है पचास बरस हाँ। और मैंने 20 तीस 50 सिगरेट रोज के हिसाब से पिए है बनी आदमी है बोला उनके लड़के यहाँ जर्नल है सेक्रेटरी कलेक्टर हैं उनके पोते भी डिप्टी कलेक्टर है पंद्रह साल हो गए पंद्रह बरस हो गया और सिगरेट और दिया सिलाई दो में उन्होंने उठा के गंगोत्री की गंगा जी में भेज दिया पंद्रह बरस हो गए फिर सुगरेट नहीं किया इसका नाम होता है मनोबल इसका नाम होता है आत्मबल करने चूपा रही है आदत पड़ गई है आदत पड़ गई है, है। अरे आदत जैसे डाली है जो जैसे डालने में तुम स्वतंत्र हो कर करके डाली है वैसे छोड़ने में भी तुम स्वतंत्र हो परंतु इसके लिए जो समत्व का आधार है ना सर्वम ब्रह्मेद विज्ञान जैसा पीना वैसा न पीना तो पीने की खटपट कौन पर है ये निवृत्ति पराण हुआ हो ये निवृत्ति परायण हुआ और जब पीना न पीना दोनों बराबर है तो पीते ही रहे तो क्या हर ये प्रवृत्ति परायण हुआ बोला ये, ये दोनों पक्ष है दोनों पक्ष हैं खटपट में तो जो तकलीफ है ना ये उद्योग में कितनी खपकत है कमाई में कितनी शकत है दूसरों को काबू में रखने में कितनी तो खपकत है तो बड़ा विनय है, तो है ना? और नहीं प्रणाम करता है तो बेटो कितना बड़ा हो गया हमसे पैदा हुआ और इतना बड़ा हो गया की बच्चे प्रणामी करने की जरूरत नहीं है ठेते तो रहते तो हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया मोरू नहीं नहीं तुमको तो प्रणाम करना पड़ेगा और लो है ना फिर बोलना भी छोड़ देगा प्रणाम करने के लिए मजबूर करोगे तो तुम्हारे सामने आना छोड़ देगा बोलना छोड़ देगा हम तुमको तो धर्म तो तुम पहले अपना धर्म को सीखो तुमने बहुत धर्म किया है कि तुम्हारा देख देख के बेटा धर्म सीखेगा तो <laughs> बुरा मत मानना भाई है ना ऐसे ऐसे सर्व ब्रह्मेदी विज्ञान यहाँ बाबा नहीं नहीं। प्रणाम किया तो बिल और प्रणाम नहीं किया तो बड़ा हो गया हाँ हाँ हमारा बेटा इतना बड़ा है किसी के सामने फिर का रहता है हमारा बेटा सर्वम ब्रह्म थे ज्ञान उसे क्या नाम होता है सर्वम ब्रह्म <laughs>